आध्यात्मरामण अयोध्याग आठ यमस्वया दृष्ट तम न सुव्रत सीत सहित तो यदर्शयस्वे तम राम से प्रियतमो भक्तिमाग्यवान्न संस्मृत संस्मृत रामं सालोचन सुब्रत तुमने श्री रामचंद्र जी को जहां देखा था मुझे वहीं ले चलो जहां वे सीता के सहित सोए थे वह स्थान मुझे दिखाओ तुम राम के प्रियतम सखा और भाग्यवान भक्त हो इस प्रकार पुनः पुनः राम का स्मरण करने से भरत जी के नेत्रों में जल भर आया गुहेन सहित तत्र यत्र राम स्थितो निश शल स्थलं सीताभरण संलग्न स्वर्ण बिंदु संतप्त हृदय भरत पर इस प्रकार विरह व्याकुल हुए वे गुह के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहाँ रात्रि के समय श्री राम ने निवास किया था वहां जाकर उन्होंने उस कुचा कुचा बिछे हुए सैन्य स्थान को देखा वह सीता जी के आभूषणों से झड़े हुए सुवर्ण कणों से सुशोभित था उसे देखकर भरत जी का हृदय दुख से भर आया और वे इस प्रकार विलाप करने लगे अहो तिशुकुमारी या सीता जनक नंदिने प्रसादे रत्न पर्यके कोमलास्तर शुभे राण सहिता श्वेत सा कथम कुशविष्टरे सीता रामेण दुखे न मम दोषत अहो जो अति सुकुमारी जनक दुलारी सीता राजमहल में कोमल बिछोने से युक्त अति सुंदर दत्न पर्यक पर श्री रघुनाथ जी के साथ शयन किया करती थी वे ही मेरे दोष से श्री रामचंद्र जी के साथ इस कुशाओं की साक्षी पर किस प्रकार क्लेशपूर्वक सोती होंगी धिमा जा कैके पापरा से सदम क्लेशम राम से परमात्म अहोती सफलम जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः राममेव राम सदानी वनस्थम अभिहे मुझे धिक्कार है जो मैं मूर्तिमान पाप पुंज के समान कई कई के, के, के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ हाय मेरे लिए ही परमात्मा राम को यह क्लेश उठाना पड़ा आहा महात्मा लक्ष्मण का जन्म अत्यंत सफल है जो भगवान राम के वन में रहते समय भी सदा प्रसन्न मन से उन्हीं का अनुसरण करते हैं अहम राम से करह यदि से किंकर जन्म मम भूया न संशय भ्रातर्जासी यदि तत्कयस्व मखिल य गच्छा मारे तुमंजषा जो लोग राम के दास हैं उनके दासों का दास भी यदि मैं हो जाऊं तो मेरा जन्म सफल हो जाए इसमें संदेह नहीं भाई यदि तुम्हें मालूम हो तो मुझे यह सब बताओ कि राम कहाँ हैं वे जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें तुरंत लाने के लिए वहीं जाऊंगा गुहस्थ धन्योसि सस्नेहब्रवीत दैवोसी रामे राजीव राजीवप्राक्षे सीतायां लक्ष्मणे तथा चित्रकूटा निकटे मंदक्य विदूरत पदे अनुजान सहित नंदास्ते कि उनका चित्त शुद्ध देखकर कर स्नेहपूर्वक कहा स्वामीन आपकी कमल नयन राम सीता और लक्ष्मण में ऐसी विशुद्ध भक्ति है अतः आप ही धन्य हैं छोटे भाई लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र चित्रकूट पर्वत के पास मंदाकिनी नदी के समीप मुनियों के आश्रम में रहते हैं वहाँ जानकी के शहर भगवान राम आनंद और सुख सुखपूर्वक विराजमान हैं